नारायण नारायण आज का विषय है अनन्यता में ही भक्ति का जन्म होता है भगवान के बिना भक्ति नहीं होती जैसे सौभाग्यवती कहने पर नारी का पति है ही ऐसा माना जाता है वैसे ही भक्ति शब्द का उच्चारण करते ही वहां भगवान है ऐसा माना जाता है भगवान ही भक्ति का प्राण है भक्ति और माया दोनों भगवान की स्त्रियाँ हैं किंतु वे दोनों सौतीली पत्नियाँ हैं दुनिया का यह अनुभव है कि दोनों सोतेड़ी नारिया एक घर में सुख से नहीं रहती यदि हम माया को दूर हटाना चाहते हैं तो भक्ति को अपनाएं, तब वह माया को अपने आप दूर हटाएगी माया का प्रभुत्व कम हो जाने पर अपना काम सफल होगा व्यायामशाला में जाने वाला और न जाने वाला इनमें थोड़ा फर्क तो नजर आना चाहिए ही व्यायाम में जाने वाले के शरीर पर कसरत के गठिले होने का कुछ असर दिखाई देना चाहिए ना, वैसे ही जो भक्ति करता है उसकी वृत्ति में तनिक फर्क दिखाई देना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हमें विद्या प्राप्त हो तो हमें विद्वानों की संगति करनी चाहिए उसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि भक्ति और आनंद हमें प्राप्त हो तो हमें भगवान की संगति में रहना चाहिए सभी सृष्टि राम रूप में दिखाई देना भक्ति का फल होता है इसीलिए अनन्यता की जरूरत होती है अन्यता में ही भक्ति का जन्म होता है द्रौपदी की अनन्यता इस सच्ची थी भगवान के सिवाय मुझे कोई दूसरा आधार नहीं ऐसा विश्वास होना ही अन्यता का स्वरूप है यदि आप चाहते हैं कि मेरी प्राप्ति हो तो भक्ति ही इसके लिए एकमात्र साधन है ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है जैसे नाम स्मरण विस्मरण से नहीं कर पाते वैसे ही भक्ति अभिमान से नहीं कर पाते मानो किसी आदमी का विवाह हुआ है वह कल ब्रह्मचारी था और आज गृहस्थ हुआ फिर भी उसके सभी व्यवहार और व्यवसाय चलते रहते हैं वैसे ही हम भगवान के होने पर भी हमारी गृहस्थी के व्यवहार पहले की तरह आसानी से चलते रहते हैं जो जो बात होगी वह हम ईश्वर से कहें भगवान के अस्तित्व का भान रखने के लिए भगवान से कहकर हर एक काम करें भक्ति से भगवान सतता है और फलाशा अपने आप कम होती है इसीलिए हम उपासना या भक्ति बढ़ाएं। मैं देह का हूँ ऐसा कहते कहते हम देह के बन गए हैं वैसे ही मैं भगवान का ऐसा कहते कहते हम भगवान रूप हो जाएंगे किंतु ऐसा होने के लिए सगुण उपासना की आवश्यकता है रास्ता चलने के सिवाय जैसे हम घर तक नहीं पहुंच पाते वैसे ही सगुणोपासना के सिवाय हम उपाधि रहित नहीं हो पाते राम करता है इस भावना का मतलब ही सगुणोपासना और यही सच्ची भक्ति का स्वरूप है तुम जो दोगे वह मुझे पसंद होगा ऐसा भगवान से हम कहें और मेरे भगवान को क्या यह पसंद आएगा इस भावना से हम जी नारायण नारायण